रघुर विमल यश जो दायक फल चारुष्व रामचंद्र की जय भक्त सुख हनुमान की जय भूलो सब संधन की जय <coughs> दुआ संख्या सत्र के बाद दुआ संख्या सत्र है <coughs> बंदी चरण भूतायी अंगद चलो सब सिरुनाई प्रभु प्रताप प्रतापर सहजय शंका प्रण बाकुरा पाल सुत बंका बैठत रामन कर बेटा रात तो हुई, तो हुई गई बेटा बात ही बात कर से बड़ी आई जुगुल यतुल तरुण आई ही अंगद कौलात उठाई गही पद पटक भूमि भमाई निश्चर कर दे बट भारी जहां तहाँ चले न सकी पुपारी मर मु न साई समझ सास बद सुप करी राई भयू नगर मझारी कपिलंका जड़ी जारी।, जारी अब धोखा करिय कर तो तारा अतिशदीत सब कर ही बिचारा दिन पूछे मगुदेही दिखाई ही बिलोक सुई जाय सुखाई गए सभा दरबार तब स्वमीर राम पद कंज सिंह थवन उतच तबा भीर वीर बल कुंज वीर भर पुंजिया जय पवन सुत हनुमान की जयो भाई सब चंद की जय तो आप देखें यह लंका में सुबेल पर्वत पर भगवान है और उन्होंने जिस दिन वहां पहुंचे थे उसके दूसरे दिन प्रातःकाल उठ करके जो उनके मंत्री लोग थे उनसे सबसे परामर्श किया कि अब क्या करना चाहिए तो जाम मान ने राय दी कि अंगद को दूध बनाकर के भेजना चाहिए भगवान को भी ये मत अच्छा लगा उन्होंने अंगद को बुलाया और उसको ये दूध कार्य संस्था जितुन रावण के पास जाओ दूध बनकर के और वहां ऐसा करो जिससे कि हमारा काम बने और रावण का भीत हो तो देखो कृपाल कृपानिधान भगवान उनके मन में रावण के प्रति कोई भैरभाव नहीं एक बार बराबर रजना में एक बात ये देखने कि बड़ी विचित्र बात है जो व्यक्तियों को जल्दी समझ में नहीं आती कि दो पक्ष होते हैं अगर एक शत्रु होता है तो दूसरा भी शत्रु होता वो दूसरे को शत्रु कहता है और वो उसे शत्रु कहता है और कहते हैं जब दूसरा हमसे शत्रुता करेगा तो वो मेरा शत्रु है ही है उसमें कौन सी बात है तो ये तो प्रारंभिक बुद्धि है जो छोटी मोटी बुद्धि प्रारंभिक है संसारी बुद्धि है उसमें इससे आगे कोई बात नहीं आती लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसा भी होता है कि दूसरा व्यक्ति हमसे बैर माने लेकिन हम उससे बैर न माने ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे कैसे हो सकता है वो तो मान नहीं पड़ेगा बैर ऐसा करके नहीं है यही आध्यात्मिकता की महिमा है संसारी दो व्यक्ति होंगे तो एक व्यक्ति दूसरे का बैरी होगा वो वक्त पहले वाले का बैरी होगा लेकिन एक व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष है और दूसरा संसारी पुरुष है तो संसारी व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष से बैर मानेगा लेकिन आध्यात्मिक पुरुष संसारी व्यक्ति से बैर नहीं मानेगा संसारी व्यक्ति चाहेगा कि हमारा लाभ हो शत्रु की हानि हो जाए ये संसारी दृष्टिकोण है कोईगा देश शत्रु मारा जाए विनाश हो हानि हो हो, हमारा लाभ हो ये संसारी व्यक्ति और अहंकार केंद्रित जो कामना है उस व्यक्ति की यही कार्य करती है संसारी व्यक्ति और जो आध्यात्मिक पुरुष हैं वे किसी दूसरे से किसी से बैर नहीं रखते और जो अपने से बैर रखने वाले हैं उनका भी अहित नहीं चाहते ये है कि उनका भी सुधार हो कल्याण हो भलाई हो ये चाहेंगे उनका विनाश नहीं चाहते आहित तो नहीं चाहते और उनका तो आध्यात्मिक पुरुषों को तो आहित तो कोई कर ही नहीं सकता वो तो आरमर्ड है बिल्कुल एक कब बखकर अध्यात्म विद्या कैसा चढ़ा हुआ है उनके ऊपर कि कोई भी शत्र उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं इसलिए उनको अपने अहित का तो कोई डर ही नहीं किसी शत्रु से तो अध्यात्म विद्या की जो महानता है जो इसका एक बहुत ऊंचा स्तर है वो सहसा व्यक्तियों को समझ में नहीं आता ऋषियों की देन है और तुलसीदास भी उसी बात को ऋषियों की उसी बात को यहां पर दिखाते हैं कि देखो रामचरित मानस में भी लंका का विशेष रूप से जहां आप कहेंगे कि राम और रावण दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं तो यह है बहुत तो छिछली बात बिना विचारे की बात है सावधानी पूर्वक लंका कां को पढ़े और देखो भगवान क्या कहते हैं और रावण की प्रवृति क्या है वो क्या कहता है दोनों का व्यवहार किस प्रकार के है रावण तो भगवान राम को बार बार शत्रु शत्रु करके करेगा लेकिन भगवान राम उसको शत्रु करके नहीं मानते शत्रु बोले भी उसको तो ये कहेंगे वो मुझसे शत्रुता रखता है इसलिए वो शत्रु है रावण यदि भगवान राम से शत्रुता रखता है तो रावण शत्रु हुआ लेकिन भगवान राम अपनी तरफ से उसके शत्रु नहीं है किस अर्थ में कहा कौन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है इसको सावधानी से देखें और आध्यात्मिक पुरुष का भी जैसे भगवान राम है भगवान राम का आदर्श है और आध्यात्मिक पुरुषों के अनुगत हैं उनका अनुकरण करने वाले हैं और वही ट्रेनिंग लेते हैं उसी प्रकार का जीवन जीने का अभ्यास करना ऐसा नहीं कि भगवान राम है सब तो ऐसे हैं, तो ऐसा होगा हम लोग कहाँ हैं ऐसे करके कहा है कहाँ हैं ऐसे करके नहीं है हमारा <Palace> आध्यात्मिक पुरुषों के लिए ये अभ्यास करने के लिए मार्गदर्शन है भगवान राम को डरमेटाइज करा दिया गया उनके द्वारा कि देखो इस प्रकार से व्यवहार जब व्यक्तियों के साथ में होता है तब कैसे होता है ये बात जो है गीता में भी एक दोहे उसमें श्लोक में इस प्रकार के आई है तो देखो उसमें श्लोक में तो भगवान ने कई प्रकार के मनुष्यों से संबंध बता दिए हैं कि कोई अपना सहद है कोई अपना मित्र है कोई मध्यस्थ है कोई उदासीन है हा? कोई जो है अपना विरोधी है कोई अपना शत्रु है आ? ऐसे करके कई प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं माने इस प्रकार के जो व्यक्ति हो सकते हैं तो अन्य लोगों के लिए ये बातें कही गई हैं। अपनी तो हम तो आप कहते हैं भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष हो न किसी का मित्र न किसी का शत्रु न किसी से उदासीन न किसी से उसका है वैरभाव न किसी का स्वर्व सबके प्रति सम्भाव समृद विशिष्यते समाव विशिष्यते उनके सबका जो सब पे भी संभाव होगा, हो यह आध्यात्मिक दृष्टि है लेकिन ऐसे संभाव रखने वाले दृष्टि के साथ में भी संसार के दूसरे व्यक्ति कैसा व्यवहार करेंगे कोई कहेगा सहज का भाव कर रखेगा और फिर व्यवहार करेगा कोई मित्र का भाव रख करके तब व्यवहार करेगा कोई मध्यस्थ का भाव रख करके उसके साथ व्यवहार करेगा तो कोई तीसरा व्यक्ति जो है उदासीन होकर के उसके साथ व्यवहार करेगा कोई उससे धैर्य भाव रख करके करेगा कोई विरोध भाव रख करके उससे व्यवहार करेगा ऐसे संसार में विभिन्न प्रकार के भाव रखकर के ऐसे आध्यात्मिक फलों से व्यवहार करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो इस ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिक व्यक्ति के शत्रु ना हों शत्रु होंगे मित्र होंगे लेकिन शत्रु मित्र अन्य व्यक्ति होंगे उस व्यक्ति के लिए वे शत्रु शत्रु नहीं है ना मित्र मित्र नहीं है उसकी दृष्टि में अपने तो ये एक पक्षी दृष्टि चलती है अध्यात्म व्यक्ति की दृष्टि सब्य सब्य सम्भाव संसारी व्यक्तियों की दृष्टियों में ये भेद बुद्धि है ये मेरा शत्रु ये मेरा पुत्र ये अच्छा नहीं है ये बुरा है ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है इसे मैं बदला ले लूंगा इसको मारूंगा इसकी सहायता कर लूंगा ये मेरा है, ये पर। ये सब संसारी भाव व्यक्ति की जो है इस प्रकार की बुद्धि संसारी व्यक्तियों की तो गीता का ये श्लोक जो है वो उसको याद रखे और यहाँ पर इसको जो है देखे भगवान राम एक आध्यात्मिक पुरुष की तरह से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं उसके साथ में जे जो कल जो बात कही थी इसका विस्तार वहां कल नहीं किया अब आगे देखते हैं कि किसी प्रकार से अंगत किस प्रकार से व्यवहार करता भगवान के कहने के साथ से कि काज हमार सात हित होज हमार सात हित तो हुई हमारा भी काम बन जाए उसका भी हित हो जाए इस प्रकार से जाकर बात करिए ये, ये भाव जब समभाव होता है तब वह व्यक्ति दयावान करूणावान करुणा निधान, निधान तभी हो सकता है और जहां व्यक्ति में स्तम भाव नहीं आया तो ये शब्दा निधान कैसे बनेगा वो जय कैसे बनेगा चपान धान कैसे बनेगा पुत्र शत्रु के साथ भाव रखने लगेगा और उसके हृदय में गांठ लगने लगी भुलाई नहीं भूलेगा कि मेरा शत्रु मेरा शत्रु कब का पाऊं का बदला लू ये जो ये कुंथाएं व्यक्ति की संसारी व्यक्तियों के मन में उत्पन्न होती रहती हैं ये ग्रंथियां है। मानसिक ग्रंथियां और ये मानसिक ग्रंथियां व्यक्ति की बुद्धि को व्यक्ति के आंतरिक जीवन को रोगी बनाती हैं रुग्ण बना देती और अध्यात्म विद्या यही है कि ये ग्रंथियां खुले और मानसिक रोग दूर हों और व्यक्ति स्वस्थ जीवन जिए। अगर व्यक्ति के आंतरिक इस प्रकार से परिवर्तन नहीं आया और आंतरिक स्वास्थ्य प्राप्त तो नहीं हुआ तो अध्यात्म विद्या तुषार तो तो अटंधमात्र तो है चालित्री बातें कर लो उसमें अध्यात्म विद्या की इसलिए अब देखो उसने फिर संगत क्या करता है भगवान के चरणों में प्रणाम करके और वो चलता है बंद चरण और धर वो भगवान के चरणों में भगवान के चरणों में उड़धरी भगवान के बंद चरण भगवान के चरण वंदना की और याद रखता हुआ भगवान की प्रभुता याद रखता हुआ चलता है प्रभुता रखने के माने कि भगवान सर्वशक्तिमान मान है उनका काम तो वैसे बना बनाया है हमको तो केवल एकमात्र यश देने के लिए उन्होंने इस प्रकार से हमको भेज रहे है कार्य के लिए अन्यथा भगवान का कोई काम अटका छोड़ेगी हम नहीं करेंगे तो होगा नहीं उनका तो स्वयं सिद्ध कार्य है। <coughs> कहते हैं स्वयं सिद्ध सबका ना समो आदर देव उनका काम तो स्वयं सिद्ध ही है अगर ये कार्य करने के लिए हमको दे दिया तो आदर देने के लिए यह कर दिया तो ये इस प्रकार विचार करके भगवान की प्रभुता को भाव भावना छेना धारण क्यों चलता है अच्छा अब एक बात ये भी तो वो तो जब शास्त्र चलता है तो उसमें तो दृष्टि अनेक तरफ ध्यान देने की बातें होती हैं एक बात ये भी है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य करने को चले तो उसको अहंकार नहीं रखना चाहिए कार्य प्रारंभ करने के पहले भगवान का स्मरण रखना चाहिए और भगवान का स्मरण करने के माने ये है कि भगवान की प्रभुता का स्मरण करना चाहिए कि परमात्मा तो वो है जो इतने विशाल सृष्टि का सत्ता स्वामी है वो सर्वशक्तिमान है और ये जगत उसके सामने है ही क्या ये तो माया मायाकृत सृष्टि जो है वो खोखली सृष्टि लिखने मात्र के लिए प्रतीताभात मात्र इसमें शक्ति क्या है परमात्मा सर्वशक्तिमान ये भाव रख करके उसे अपने कार्य के लिए आगे निकलना चाहिए तो उसके अंदर भगवान की प्रभुता का स्मरण करेगा तो उसके अंदर छिप हुई शक्तियाँ जागृत होती हैं और वही उसके लिए सफलता का कारण बनती है इसलिए भगवान की प्रभुता को स्मरण करे अंदर चले सब से रुनाई फिर अंदर सबको सलाम करके सबको और उसके बाद सबको चला सभी ऐसी के माने देखो अंदर भगवान को तो प्रणाम करके चलता ही है लेकिन उसके बाद जितने और भी वहाँ बैठे है वो सब अंदर से बड़े हैं सुग्रीव भी है जामान भी है लक्ष्मण जी भी है हनुमान जी सभी सब जो है वो अंदर छोटा है। हा? तो आयु की दृष्टि से और लोग जो बड़े हैं उन सबको जितने बैठे हुए तो सभा में मंत्री गण साहेब भगवान के उन सबको प्रणाम करके सब वो चलता है तब तो प्रभु प्रताप प्रता, और प्रता, प्रता, प्रता, सहजे आशंका अब देखो भगवान का स्मरण करके उनकी प्रभुता को याद रखता है तो उसके मन में कोई शंका नहीं आती या कोई भय नहीं आता निर्भय चलता है कार्य में सफलता का एक सूत्र यह भी है कि यदि व्यक्ति को शंका रहेगी तो कार्य को व्यक्ति सुचारू रूप से नहीं कर सकेगा और उसमें असफलता भी आ सकती है यदि पहले से बिल्कुल जड़ भावना हो कि वो तो सब कार्य सफल तो हो नहीं होना है बिगड़ना चाहे वो तो हो नहीं होना है इस प्रकार से निशंक होकर के कार्य करे तो कार्य में कुशलता भी आ जाती है और सफलता न होती हो तो सफलता आ चिंता न रखे उस समय भयभीत न हो अपना कार्य करते समय क्या प्रभु का पुर सहज याशंका भगवान के प्रताप को हृदय में धारण करके और सहज आशंका मैं दो बातें हैं देखो वो ये जो है ही। अंदर जो है वो भयभीत नहीं है क्यों भयभीत नहीं है कि पहली बात तो अंगद स्वयं में ही सहज आशंक है उसकी आदत ही निर्भयता की है पहली बात तो है इसलिए उसको जब कोई उसे भय नहीं है तो काय को भय होने वाला दूसरी बात यह है कि जब भगवान का स्मरण किया उनकी प्रभुता का स्मरण किया तो भगवान का जो स्मरण आ गया सर्व सचिव भगवान का आदेश होनी कार्य करने हम जा रहे हैं वो तो हृदय में हमारे बाकी कर रहे हैं तो आप का ट्रम ये दूसरा कारण बन गया उसका अशंख्य रहने का निर्भय होने का और तीसरी बात उसके जब हो तुलसी जाति कहते नि, निर्भय होने का एक कारण और है कहते गलम बहा बालू सूत्र बनता बाल है वो बाली बातशाली और इतना शक्तिशाली बाल की रावण के बगल में विद्वार है उसका बेटा बाली के समान नहीं अपने पिता के समान बलशाली हो और वो रावण के पास जाए तो उसे का बात का डर वो रावण को उठाकर बगल विदा सकता है का ही तरह तो बाल सूत बनता बंत मन बांका जैसे प्रयोग करते बा कैसा बाका वीर है हैं तो उसके प्रकार से ये बाका शब्द का प्रयोग करते हैं ग्रामीण भाषा में अपने वो हो तो वो कहते हैं कि रण बांकुरा रण में जो है वो हो अब वाई कुशल युद्ध करने वाला शक्तिशाली और बाका योग है इसलिए उसको किसी प्रकार का भय नहीं तो देखो निर्भयता के तीन कारण बन गए थे इन तीनों कारण से निर्भय होकर के वो जाता है ठत रावण कर बेटा अब कहते हैं कि देखो अब जब चला तो नगर में से होकर तो उसे जाना पड़ा सुबेल पर्वत से अंगद उतरे नीचे घाटी में गए और तो उसके बाद लंका वाले चक्कर के ऊपर चढ़ने के लिए फिर जब उसने प्रवेश किया तो लंका नगरी आ गई और लंका नगरी में उसने प्रवेश किया पुर पैठत रावण कर बेटा और खेलत रहा तो कहते वहाँ पर एक पुत्र जो था वो रास्ते में मिल गया जब ये जा रहा था उस तरफ, उसमें प्रवेश किया तो एक स्थान पर रावण का एक पुत्र ये लोग जो है करते रहते थे अखाड़ा था और उस अखाड़े में दूसरे लोगों के साथ में अपने युद्ध लड़ने का अभ्यास कर रहे थे तो रावण का एक पुत्र था वो भी बड़ा शक्तिशाली था युवा था और बड़ा शक्ति उसमें भी बड़ी शक्ति थी उसने जब देखा की एक बानर जा रहा तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन रावण के पुत्र और ऐसे पूछा कि अंदर का अपमान हो वो अपने अभिमान में और शक्ति में उसने प्रताप को पूछा तो जैसे उसने पूछा तो अब हो गई भेंट अब इनको अंदर को भी उसकी तरफ मुखातिब होना पड़ा अब बताना पड़ा कि मैं कौन हूं तो खेलत रहा तो हुई गई भेंटा और बातें ही बात करश बढ़ी आई अब वहां क्या बात हुई वो नहीं कहते हैं बात उसी प्रकार की कुछ हुई जिस प्रकार के आगे चल के रावण से देखेंगे उसने पूछ दिया कि तुम कौन हो तो इन्होंने कह दिया कि हम किसक के राजा मालिक के पुत्र हैं मेरा नाम अंगद है तो उसने कार्य और मैं भगवान राम का दूत हूं तो रावण का पत्र क्या कहता है कहता है कि तुम जिसका दूत कार्य करने चले हो वो तो तुम्हारी बात की उसने हत्या कर दी और तुम उसको दूध बने फिरते हो तुम तुम्हें नहीं आती अब देखो ऐसी बातें करने लगेगा तब तो तक तो कर्च बढ़ियाई कर्च बढ़ियाई के माने है टेंशन बढ़ गया कर्च के माने टेंशन कर्ष माने कर्षित करना खींचना और टेंशन के माने क्या मना है खींचने क्या है न अगर अनुवाद करें इसका कर्ष का कर तो क्या होगा कि आपस में दोनों में टेंशन पैदा हो तो बात ही बात करश बढ़ी आई और जुगल अतुल बल कुुणाई अब देखो एक बात क्यों ऐसा हो गया क्या तो जुगल दोनों ही अतुल बल दोनों ही बड़े शक्तिशाली थे राणों का पुत्र बड़ा शक्तिशाली था अंदर भी बड़ा शक्तिशाली था एक बात तो यह अतुल बल और उसके आगे करूणाई युवा काल में तो वैसे ही व्यक्ति को अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान हो जाता है उसको लगता है कि हमारे समाज तो कोई शक्तिशाली है ही नहीं उस शक्ति के कारण जो वो कोई अपने आप को कम नहीं समझता इसलिए आपस में कर्ष बढ़ गया और जब कर्ष बढ़ गया तो बात करना ने एक के बाद एक बात, बात बढ़ती जाती है तो रावण के पुत्र ने क्या किया कि अंगजद के ऊपर लाश चलाई तो कहते अंगद कहा लात उठाई चलाई नहीं उठाई उठाई के मारे चलाई के है के मारने के लिए उसने लात उठा करके मारने की छाती में कोशिश की तो उठी भाई की लात तब तक, तक अंगद ने टी पकड़ ली उसकी दोनों हाथों से और कही पद फट के भूम भमाई उसने पकड़ कर, पकड़ करके अंगद ने उसको चारो तरफ घुमाया और घुमा करके जमीन पे ऐसे पटक दिया क्या हुआ उसका निश्चर निकट निकट देख भटभारी अन्य निशाचरों देखा के लियो इसको तो जमीन पर पटक दिया और वहीं पटका तो वहीं मर गया तो सब निशाक्षर जितने आगे चमाका देख रहे थे सबके सब खड़े हुए वो सब भाग खड़े हुए जहा चले न कहीं पुकारी वही सबके सब मारे डर के भाग खड़े पुकारी के बने चिल्ला भी नहीं सके बोलती बंद सबकी मारे बह के रावण का एक पुत्र जो है मारा गया और कहते निश्चर निकर देख बटभारी जितने निशाचर थे उन्होंने देखा कि ये तो, ये तो बानर जो है बड़ा शक्तशाली बानर है और इनको देख चुके थे एक बानर को बड़ा शस्त्रकाली बानर हनुमान जी को इसने आग लगा दी थी तो उनको बानर बानर में कोई कपड़े तो पहनते नहीं थे तो सर एक जैसे उहारे उघारे बानर सबके सब कोई अंतर ही नहीं पता चले कि जैसा एक बानर तैसा दूसरा बानर तैसा तीसरा बानर जैसे एक मुखी बनावट जैसे दूसरे मुख् बनावट अभी भी अगर कोई आप बंदर देखो जल्दी नहीं पहचान वही बंदर है कि दूसरा बंदर चिड़ियां इतनी उड़ रही है आप ये नहीं पहचान सकते ये वही चढ़िया है कि दूसरी चढ़िया एक सी चढ़िया ऐसी करके एहंग को देखा तो उनको ये नहीं समझ में आया ये लगा कि शायद वही बनर है जो पहले आया था वैसे ही कोई बनर आ गया है और वे सब जो मारे भे के चुपचाप वहां से भाग चले, और जहाँ तक चले न सके सक पुकारी वैसे उनको पुकारना चाहिए था कि एक बड़ा शक्तिशाली बारह आ गया है हम सबको बचाओ बचाओ और दौड़ो तो और लोग जो शक्तिशाली होते योद्धा होते वे दौड़ते है लेकिन उन्होंने जब देखा कि वो छात्रों ने ये अंगज ने तो उठा करके इस के बेटे को मार दिया है तो वो ये बात फिर डर गए कहीं ऐसा ना हो कि हमने लोगों को ये पता चले कि जब वो रावण का पुत्र मारा गया वहां हम भी थे अगर रावण को पता चल जाए तो क्या करे ताकि तुम वहां बने रहे और उसको पुत्र को मार दिया उसने तुम्हें कुछ बताते नहीं मना उसको उसके साथ लड़े नहीं तुम तुम जिंदा कैसे बच गए रावण उसको मार किस डर के कारण रावण के डर के मारे कोई बोलता नहीं चुपचाप आ गई ये ये भी कोई नहीं जानने पावे कि जहां पर उसके रावण का पुत्र मारा गया है वहां पर हम थे जैसे आजकल होता है? अगर कहीं इस प्रकार की घटना गोली गोली चल जाए दवाई तो झगड़ा हो जाए तो दूसरे लोग क्या करेंगे चुपचाप खिसक लो हुँ? कहीं फिर ऐसा ना हो कि पुलिस वाले कहें तो दवाई बना दे रोज दौड़ना पड़े क्या कह है तो उस डर के मारे कचहरी दौड़ने के डर के वजह से बात करे, ऐसे हुए लोग चुपचाप बात करे, भाग खड़े प्रवृत्ति है कम बुद्धि के लोग व्यक्ति जो वो अन्याय से उसे विरोध करने के लिए उनमें शक्ति नहीं होती वो डरते रहते हैं छोटी छोटी बात अरे कौन कचहरी बार बार दौड़े हमसे बार बार पूछा काटा जाए बस इतनी बात डर मैंने बड़ा तमोग का व्यक्तियों में तमोगुण छाया हुआ है ऐसी लोगों समझते हैं हम कितने साहस बुद्धिमान दे दो खड़े बच गए हम नहीं तो हमें कचहरी दौड़ना पड़ता है, बड़े समझदार ये समझदारी की बात नहीं कायरता की बात है इतना भी नहीं कि कचहरी रोज दौड़ सके और अन्याय जो हो रहा है समाज में उससे बचा सके अपने आप समाज में सरकार अन्याय बढ़ता जाए तो बढ़ता जाए कहते अपने को क्या बढ़ समाज में बढ़े अन्याय हमारा क्या बिगड़ता लेकिन उन्हीं के साथ ये बात हो तब कहे के देखो आज का जमाना ऐसा हमारी कोई सहायता नहीं करता हम किसी से कहते हमारी गवाही दे दो तो हमारी कोई गवाही नहीं देता लेकिन उनसे सुन तुमने किसकी किसकी गवाही दी है कि हमने चाहे भले किसी की गवाही न दी हो किसी की सहायता न की हो लेकिन अन्य लोगों को तो हमारी सहायता करनी चाहिए जमाना बड़ा खराब गया कैसी कैसी बुद्धि देखो तो कहते हैं जहा जहा चले न कहीं पुकारी कहा कि वो पुकारना की मैंने चोर मचाना चिल्लाना वो नहीं कोई चिल्लाते चुपचाप भाग गए और एक एक सनमरम न कहीं वे लोग एक दूसरे से मर्म नहीं कहते मैंने ये भी नहीं बताते कि रामा का पत्र वहां था एक बानर आ गया उससे लड़ाई हो गई तो वो मारा गया किसी दूसरे बताते भी नहीं है मर्ग मर उसकी बात गुप्त रखते हैं और चुपचाप भाग जाते हैं और समझता तो समझ बो चुप कर ही रहा और वो समझते वो तो रावण का पुत्र तो मर गया तो उसे मरा समझ करके कि हम अब मर गया तो चुप ही रहना अच्छा है उसको न किसी से बता दे चर्चा करो नहीं तो वो अगर हम कह देंगे कि वहां पर एक बानर ने रावण के पुत्र को मार दिया तो दूसरे ने पूछे कि तुमने देखा कि हाँ हमने देखा मार दिया कि मार दिया चलो बताओ तो हम डर की वजह से कि वहां बताना पड़ेगा जाना पड़ेगा और हमारे तरफ के ऊपर आएगी इसलिए छोड़ कोई बताता नहीं ये तो सीधा सी इसलिए इतना विस्तार लिए कर रहे हैं कि निशाचरी प्रवृत्ति है और मानवीय दुर्बलता है इससे न व्यक्ति का विकास होता है, न समाज का विकास होता ये जीवन जीने का तरीका नहीं है इसलिए नहीं प्रबंध कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए व्यक्ति कि जहां कोई मारा जाए वहां चुपचाप के तभी इसलिए नहीं कह रहे इसलिए कहते हैं भय कुलाहल नगर मजारी भय कुहल नगर मजारी नगर के बीच में बड़ा कोलाहल हुआ अब ये बस कहते हैं कि आगे चल करके लोग कहते एक बंदर फिर आ गया ये भी कोई कहता है का पत्थर मारा उसने ये कहते हैं एक बंदर वो फिर आ गया और कहते कौन बंदर आ गया कहीं आवा कभी लंका जारी जिस बैनर ने लंका जला दी थी लगा दी थी तो वही बैनर आ गया मारे वो भद्रवी वानर है वो लंका जला देने वाला लोगों को मार देने वाला बड़ा भयंकर बंदर है ये सब लोगों के तरफ अब धो कहा कर रहा, अब जैसे मनोभ विधाता से प्रार्थना करते हे भगवान अब क्या होगा अब क्या होगा मैंने एक बार तो इस बिना सीधा होगी सब आगे लग चुकी सबका परेशानी हो चुकी अब ये सोचते हैं दोबारा है, अब की आ कर क्या करने वाला है अब सभी तो सब कर ही बिचारा सभी मैंने डर कर गुमारे सब डरे हुए हैं और आपस में विचार करते हैं कि अब क्या होगा बाना आ रहा क्या होगा तो क्या वो पकड़ा जा सकता है क्या पहले से कोई तैयारी की जा सकती है उसे बचा जा सके ऐसे करके अपने नगर में लोग बाल विचार कर रहे हैं लेकिन वहां जो भागते भागते लोग रह गए तो अंगज ने किसी को डांटा और पूछा कि रावण का रावण का सभागार उसका जो है वो राज दरबार रावणों का किदर है तो तो जैसे ही इस प्रकार से कहा तैसे ही लोग जो है उसको बता दिए इस तरफ से इस तरफ से अब अग जैसे आगे बढ़ा तो आगे दूसरे लोग देख लेते हैं कि किस तरफ ब्राह्मण के दरबार की तरफ इधर जाना है तो सब उसी तरफ से जाने देते हैं कोई मना नहीं करता रोकते नहीं है और कहते बिना पूछे रास्ता बता देते बिन पूंछे मगदेही दिखाई <coughs> पूछने पर तो वैसे कोई बताते बतावे तो बतावे तो कैसे सीधी सड़क चले जाना फिर बाइक घूम जाना फिर आगे चले जाना तो वहां ऐसा बढ़ा मिलेगा वहां पहुंच जाना ये तो बताना है मार्ग एक मार्ग बताना होता है एक मार्ग दिखाना होता है? जब कोई ज्यादा दयालु व्यक्ति होता है तो वो जो है दूसरे व्यक्ति को ले जा करके पहुंचा भी देता कभी कभी कहीं कहीं किसी से पूछो भाई हम लोग स्थान कहां है तो ये नहीं कहेगा तुम इधर से होकर उधर चले जाओ तो कई प्रकार के रास्ता बताने वाले व्यक्ति होते हैं कोई तो व्यक्ति उसकी तरफ जहां जैसे पूछेगा तब तो वो सुनेगा नहीं हरे काफ्र कर रहे भागा चला जाएगा दूसरा कहीं पूछेगा उससे तो कोई बता हाँ इधर ही है, है अब वो पता नहीं इधर ही है कि ऐसा करके बोलेगा और भागा चला जाएगा कोई व्यक्ति तो ऐसे ही बताएगा कि तुम तो थोड़ा देर रुकेगा क्या तुम सीधे जाना फिर आगे घूम करके इधर से इधर उतरेगा तो उसने रास्ता बता दिया कोई कोई ज्यादा दयालु मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि कोई ढोड़े मिलेगा नहीं हेलीफेडीम भटकेगा चलो तो हम रास्ता बता देते हैं तो आगे जाकर के उसको साथ में ले जाता है और जा करके पहुंचा देता है देखो जाते हैं जाना चाहते थे ये स्थान इसे रास्ता दिखाना कहते हैं बताना नहीं तो कहते दिन पूछे मग दे दिखाई कहते करो देखो, देखो ये रास्ता इधर चले जाते ऐसे करते चढ़ की वजह से लोग जो है वो बता देते रास्ता और जो भी लोग सोई जाए सुखाई और अंदर जो है वो जिसकी तरह तो देख देते हैं वही सुख जाता है मारे वो हृदय उसका तापने लगता हमारे डर के कि हमारी भाबाई आ गई कहीं हमको ये मार डाले बस इसके मारे इतना शक्तिशाली अंगद को देख करके उसको देखने जस्ट मात्र मात्रा इसके ऊपर पड़ जाती वही तो आप देखो इस प्रकार दिखाया कि अंगद कितना शक्तिशाली है और उसके नगर के जो निशाकर लोग हैं वे अंगद से कैसा प्रभावित हुए कैसे डरे उसने अंगद ने पहली सबको बाहर का वातावरण नगर कैसा बना दिया ये अंगत को देख करके डर दे रावण के पुत्र को मार देना रावण से न डरने की बात है अब तो उसने इस प्रकार तो से मैंने निर्भय होने के कारण रावण के ही पास जा भी रहा रावण के पुत्र को मार दिया रास्ते में और रावण के ही पास जा रहा डर कितना निर्भय और दूसरे लोगों की हिम्मत ये नहीं पड़ी कि जाकर के रावण से कह दें ये बानर जो आ रहा है ये तो तुम्हारे पुत्र को मारकर क्या दिन पूछे मगदेही दिखाई जीव लोग सोई जाए सुखाई तो गये सभा दरबार तब सुमी राम पदकंज उसके बाद सभा के द्वार पर पहुंचा यहाँ दरबार शब्द जरा भ्रामक है दरबार के मैंने जो आजकल उर्दू में दरबार शब्द प्रयोग किया जाता है वो तो दरबार के लिए नहीं है सभा और दरबार दोनों शब्द प्रयोग किए गए हैं इससे ये मालूम पड़ता है कि दरबार सभा का पर्यायवादी